ano shoot talk ata to bhakti jigyasa number 11 मनुष्य का अस्तित्व तीन तलों में विभाजित है शरीर बुद्धि हृदय या दूसरी तरह से कहें तो कर्म विचार और भाव इन तीनों तलों से स्वयं की यात्रा हो सकती है। स्थूलतम यात्रा होगी कर्मवाद की इसलिए धर्म के जगत में कर्म कांड स्थूलतम प्रक्रिया है दूसरा द्वार होगा ज्ञान का विचार का चिंतन मनन दूसरा द्वार पहले से ज्यादा सूक्ष्म दूसरे द्वार का नाम है ज्ञान योग तीसरा द्वार सूक्षमाती सूक्ष्म है भाव का प्रीति का प्रार्थना का उस तीसरे द्वार का नाम भक्ति योग है कर्म से भी लोग पहुंचते लेकिन बड़ी लंबी यात्रा है ज्ञान से भी लोग पहुंचते हैं पर यात्रा संक्षिप्त नहीं बहुत सीढ़ियां पार करनी पड़ती पहले से कम लेकिन तीसरे की दृष्टि में बहुत ज्यादा भक्ति छलांग है, सीढ़ियां भी नहीं दूरी भी नहीं भक्ति एक क्षण में घट सकती भक्ति तत् क्षण घट सकती भक्ति केवल भाव की बात है इधर भाव उधर रूपांतरण कर्म में तो कुछ करना होगा विचार में कुछ सोचना होगा भक्ति में न सोचना है न करना है होना है इसलिए भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा है आज के सूत्रों में इसी की चर्चा है सांडिल्य कहते हैं ब्रह्म कांडम तो भक्त तत् अनु ज्ञान भक्ति के प्रतिपादन के लिए ब्रह्म विषय के उत्तर कांड से ज्ञान कांड की सामान्यता दिखाई गई सांडिल्य कहते हैं वेदों में पहले क्रियाकांड है कर्मवाद है फिर दूसरे चरण में ब्रह्म ज्ञान की बात है ज्ञानवाद है और फिर अंतिम चरण में ईश्वर की चर्चा है भक्ति और भाव की बात है जिस वृक्ष तो कर्म फिर फूल लगे तो ज्ञान और फिर सुवास उड़ी तो भक्ति सुवास अंत में है जो व्यक्ति वृक्ष को ही पूजता रह गया वह अटक गया जिसने फूल को ही सब कुछ मान लिया उसे अभी परम की प्राप्ति नहीं हुई जो सुस के साथ एक हो गया वही स्वतंत्र है वृक्ष की तो देह है जड़ देह फूल की देह है उतनी जड़ नहीं ज्यादा सूक्ष्म तरंगों से निर्मित है ज्यादा रंगीन है ज्यादा माधुरी से भरी है फिर भी देह तो देह वृक्ष की छाल जैसी खुरदुरी नहीं रेशम जैसी चिकनी पर देह तो देह है रूप तो रूप है आकार आकार है आकार से बंधन तो पड़ता ही है फिर चाहे पत्थर की लकीर खींचो चाहे फूलों की एक लकीर बनाओ रेखा बनती है तो विभाजन हो जाता है फूल भी अभी दूर है सुवास एक हो गई सुवास ने देह छोड़ दी सुवास से मेरा प्रयोजन है स्थूलता समग्र रूप से विनष्ट हो गई इसलिए सुवास को तो देख नहीं सकते अनुभव कर सकते हो पकड़ नहीं सकते मुट्ठी नहीं बांध सकते अनुभव कर सकते हो सुवास आकाश के साथ एक हो गई ऐसी भक्ति है भक्ति आत्यंतिक क्रांति है साजिल्य कहते हैं इसलिए वेदों में भक्ति की चर्चा अंत में आई है अंत में ही आ सकती है लेकिन इधर कोई दो तीन सौ वर्षों से इस देश में कुछ लोगों ने बड़ी मूढ़तापूर्ण बात फैला रखी उन्होंने ये फैला रखा है कि कलयुग में तो भक्ति ही काम की जैसे कि भक्ति निकृष्टतम है उन्होंने ये बात चला रखी है कि कल में और सब मार्ग तो संभव नहीं वो तो सतयोग में संभव थे जब लोग महान थे जब लोग शुद्ध और सात्विक थे जब लोगों के जीवन में प्रमाणिकता थी सच्चाई थी जब पृथ्वी पर मनुष्य मनुष्य जैसा नहीं देव था जैसा चलता था तब संभव था ज्ञान अब तो कलयुग है काले दिन आ गए अमावस की रात है पापियों का फैलाव है सब तरफ पाप है पुण्य की कहीं कोई खबर नहीं इस अंधेरे युग में इस काली रात्रि में तो जो निकृष्टतम है वही संभव हो सकता है वह है भक्ति यह तो बात उल्टी हो गई जितना सात्विक व्यक्ति हो उतनी भक्ति संभव होती है जितना असात्विक व्यक्ति हो उतना कर्म कांड संभव होता है भक्ति तो सुगंध है भक्ति तो परा है इसलिए यह कहना कि इस निकृष्ट युग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है इस कारण कहना क्योंकि आदमी पतित हो गया है और पतित आदमी और कुछ कर नहीं सकता बुनियादी रूप से गलत बात है सौ प्रतिशत गलत बात है ख्याल रहे आदमी पतित नहीं हुआ है आदमी रोज विकासमान है इसलिए भक्ति संभव है मैं भी तुमसे कहता हूं कि आज भक्ति संभव है लेकिन कारण यह नहीं कि आज अमावस की रात है कारण यही कि आज पूर्णिमा है मैं भी यही कहता हूं कि आज भक्ति के सिवाय और कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि आदमी प्रौढ़ हुआ है उठ चुका क्रियाकांडों से आज क्रियाकांड पर किसका भरोसा है आज अगर कहीं यज्ञ होता हो तो सिवाय मूढ़ों के और कौन इकट्ठा होता है जो आज के नहीं है वो इकट्ठे होते जिन्हें कब्रों में होना चाहिए थे वो इकट्ठे होते जो 2000-3000 साल पुरानी खोपड़ी लिए बैठे वे इकट्ठे होते आज की दुनिया में कौन सोचता है कि यज्ञ करने से और पानी गिरेगा कहां है इंद्र कहां है तुम्हारे देवता गए सब जो तुमने बचपन में सोची थी परियों की कथाएं उनका अब कोई मूल्य नहीं रहा वो बचपन के हिस्से थे बच्चों की कहानियां थी बच्चों को कहानियां बतानी हो तो भूत प्रेत और परी और अप्सरा और स्वर्ग और देवी देवता इनकी बात करनी पड़ती तो ही बच्चे उत्सुक होते बच्चे यथार्थ में उत्सुक नहीं होते बच्चे सपनों में उत्सुक होते बच्चे सपनों में जीते अभी बच्चों के जीवन में सपने और यथार्थ का कोई भेद पैदा नहीं होता तुमने अक्सर देखा होगा छोटा बच्चा सुबह नींद से उठता है और रोने लगता है अम्मा परेशान होती है कि किस लिए अभी तो कुछ हुआ भी नहीं एकदम नींद खुलते ही से रोने लगता वो कहता मेरा खिलौना कहा उसने सपने में एक खिलौना देखा था वो अपना खिलौना मांग रहा है अभी सपने में और सत्य में फर्क नहीं है अभी धुंधली है चेतना अभी बुद्धि जागृत नहीं मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि आज भक्ति ही काम आएगी क्योंकि आदमी प्रौढ़ हुआ है आदमी की चेतना ज्यादा सजग हुई है दुनिया में जो अधर्म दिखाई पड़ता है वो इसलिए नहीं कि आदमी पतित हो गया है बल्कि इसलिए कि धर्म के पुराने ढंग आदमी के काम के नहीं रह गए और तुम उन्हीं ढंगों को थोपे चले जाते हो जैसे कि कोई जवान हो गया है तुम उसे बचपन का पजामा पहना रहे हो वो फेंकता है पजामा वो भागता है कि ये तुम क्या कर रहे हो पजामे के खिलाफ नहीं है वो लेकिन जरा उसकी तरफ भी तो देखो अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा अब तुम ये जो छोटा पजामा उसे पहना रहे हो तुम उसकी मखोल उड़वाओगे तुम बाजार में उसकी हंसी करवाओगे उसके योग पजामा चाहिए आज का मनुष्य आधार्मिक नहीं सच तो यह है कि आज का मनुष्य जितना धार्मिक हो सकता है उतना कभी और किसी समय का मनुष्य नहीं हो सकता था लेकिन पुराना धर्म काम ना आएगा बचकानी बातें काम ना आएंगी अब धर्म को भी प्रौढ़ होना पड़ेगा कसूर उनका है जो धर्म को प्रौढ़ नहीं होने दे रहे हैं आदमी तो धार्मिक होने को उत्सुक है लेकिन उसके योग्य धर्म चाहिए आदमी ने समझो कि कार बना ली और तुम बैलगाड़ी लिए उसके द्वार पर खड़े हो और तुम कहते हो बैलगाड़ी में बैठो क्या तुम्हारी यात्रा में उस सुखता नहीं रही क्या तीर्थ यात्रा को न चलोगे और अगर वह आदमी तुम्हारी बैलगाड़ी में नहीं बैठता तो तुम कहते हो अब कोई तीर्थ यात्रा पर जाने को सुख नहीं तीर्थ यात्रा पर लोग अब भी जाना चाहते कौन नहीं जाना चाहता सारा जीवन तीर्थ यात्रा है परमात्मा को लोग आज भी खोज रहे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो परमात्मा को न खोज रहा हो लेकिन अब रास्ते ढंग बदले बैलगाड़ी पर कोई सवार नहीं होना चाहता और तीर्थयात्रा का मतलब अब कुंभ जाना नहीं हो सकता अब तो कुंभ का गहरा अर्थ खोजना होगा कुंभ शब्द जानते हैं कहां से बना घड़े से बना कुंभ कहते हैं घड़े को पूरे भरे घड़े को कुंभ कहते हैं अब कोई कुंभ के मेले पर नहीं जाना चाहता है। अब तो अपने भीतर के सुने घड़े को भरना चाहता है कुंभ बनाना चाहता है, अब तो लबालब भीतर भरना चाहता है अब बाहर की गंगा यमुना और सरस्वतियों में उलझने का कोई रस नहीं है किसी को अब तो चाहता है कि भीतर और ये तीन ही भीतर की नदियां हैं कर्म ज्ञान भक्ति तुमने देखा प्रयाग में जाते हो दो नदियां दिखाई पड़ती यमुना और गंगा सरस्वती अदृश्य ऐसी ही भक्ति है कर्मकांड दिखाई पड़ता है कोई आदमी बैठा है हवन बनाए अग्नि में आहुति डालता हुआ शोरगुल मचा रहा है दिखता है कोई आदमी बड़े सोच विचार में पड़ा है माथे पे पड़े बल तो कम से कम दिखाई पड़ते तुमने रोदिन का प्रसिद्ध मूर्ति का चित्र देखा होगा विचारक अपनी डुड्ढी से हाथ लगाए आंख बन के सिर पे बल डाले रोदिन का विचारक बैठा है सोच विचार सिर्फ सिर्फ बल ले आता है चिंता ले आता है चिंता और चिंतन में बहुत फर्क थोड़ी है एक ही शब्द से बने हैं जहां चिंतन है वहां चिंता है लेकिन भक्त को कहां पहचानोगे भक्त की दशा बड़ी गहन है भक्त तो भाव है इसलिए भक्ति को सरस्वती कहा है वह दिखाई नहीं पड़ती सुवास फूल तक दिखाई पड़ती है बात सुवास में अदृश्य हो जाती ऐसी भक्ति है आज भी आदमी परमात्मा को खोजना चाहता है ज़्यादा खोजना चाहता है जितना पहले खोजना चाहता था और ठीक कारणों से खोजना चाहता है पुराने लोगों ने गलत कारणों से खोजा था पुराने आदमी के कारण गलत ही हो सकते थे बीमारी थी इसलिए खोजा था क्योंकि औषधि नहीं मिलती थी आज हमने औषधियां बहुत खोज ली अब हम परमात्मा को चिकित्सक की तरह नहीं खोजते जरूरत नहीं है चिकित्सक हमने पैदा कर लिए आदमी परमात्मा को खोजता था वर्षा करो धूप पड़ रही खेत सूखे जा रहे अब वैज्ञानिक देशों में वर्षा आदमी के हाथ में हो गई हम जहां चाहेंगे वहां करवा लेंगे जब चाहेंगे तब करवा लेंगे अब इंद्र को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं आदमी प्रार्थना करता था मेरी उम्र बड़ी करो मैं खूब जीऊ आज उम्र आदमी के हाथ में जो बातें आदमी परमात्मा से मांगता था वो आदमी के हाथ में आ गई लेकिन परमात्मा से उम्र मांगनी वैभव मांगना संपदा मांगनी स्वास्थ्य मांगना गलत कारण से परमात्मा की तरफ जाना परमात्मा की तरफ तो वही जाता है जो सिर्फ परमात्मा को मांगता है परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी मांगा तो उसका मतलब है तुम परमात्मा का उपयोग कर रहे हो परमात्मा में तुम्हारा रस नहीं है परमात्मा के द्वारा तुम्हें धन मिल सकता है तो चलो परमात्मा की पूजा प्रार्थना कर लेते हो यह खुशामत ज्यादा नहीं यह स्तुति है यह आकस्मिक नहीं है कि इस देश में इतने खुशामदी यह देश सदियों से खुशामत करता रहा भगवान की खुशामत करता रहा राजा महाराजाओं की खुशामत करता रहा अब वो दो कौड़ी के राजनीतिकों की खुशामत कर रहा खुशामत की आदत पड़ गई है वो कहीं भी है? थाल सजाए तैयार है स्वागत करने को वो किसी के भी चरणों में गिरने को राजी है नाक रगड़ने को राजी है रुष्बत देने को राजी क्योंकि वो सदा से रुस्वत देता रहा भारतीय चरित्र हो गया लोग कहते हैं भारत में तीन रुष्पत क्यों है यह कोई नई बात नहीं है तुम जब जाते हो हनुमान जी के मंदिर में कहते हो लड़के को पास करवा देना तो नारियल चढ़ाऊंगा तुम क्या समझते हो क्या दे रहे हो पांच आने का नारियल वो भी तुम सड़ा गला बाजार से खरीद के लाओगे सस्ते से सस्ता तुम हनुमान जी को रुस्पत दे रहे हो ये सारे की सारी गलत वृत्तियां धर्म के नाम से प्रचलित थी ये समाप्त हो गई ये अच्छा हुआ जाल छूटा इन बीमारियों से अब आदमी अगर खोजेगा तो परमात्मा के लिए ही खोजेगा इसलिए मैं कहता हूं जब समाज समृद्ध होता है तो परमात्मा की सच्ची तलाश शुरू होती क्योंकि समृद्ध आदमी के पास वह सब है जिसको लोग अतीत में परमात्मा से मांगते रहे थे सब है उसके पास और फिर भी वह नहीं है सब है और सब खाली है धन की राशि लग गई है और भीतर गहरी निर्धनता है हाथ में बड़ी शक्ति है और भीतर प्राण कप रहे हैं भीतर बड़ी कमजोरी है यह सदी परमात्मा को ठीक कारणों से खोजना चाहती कोई अधार्मिक नहीं हो गया है धर्म काम के नहीं रह गए धर्म के ढंग ओछे पड़ गए पुराने पड़ गए धर्म के ढंग आज के विकसित आदमी के अनुकूल नहीं है मैं भी तुमसे कहता हूं भक्ति आज के अनुकूल है लेकिन मेरा हेतु मेरा कारण अलग दूसरों ने तुमसे कहा भक्ति आज के लायक है क्योंकि तुम इतने पतित हो और कुछ तुम्हारे लायक हो भी नहीं सकता मैं तुमसे कहना चाहता हूं भक्ति तुम्हारे लायक है क्योंकि तुम पहली दफे प्रौढ़ हुए हो हु। मनुष्य जाति पहली दफे जवान हुई है बचपन के धुंधले दिन गए प्रौढ़ मस्तिष्क पैदा हुआ है इसलिए भक्ति काम की है सांडल्य से मैं राजी हूं क्योंकि सांडल्य कहते हैं भक्ति सर्वोपरि है बुद्धि हेतु प्रवृत्ति अभी शुद्ध जब तक धान पर छिलका रहता है तभी तक धान को उदकुल, उदुकल और मूसल द्वारा कूटा जाता है इसी प्रकार बुद्धि संबंधी प्रवृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक चिद्ध शुद्ध नहीं हो जाता सांडिल कहते हैं भक्ति के लिए कोई साधन आवश्यक नहीं है सिर्फ भाव भक्ति के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है सिर्फ छलांग का साहस कहें दुस्साहस अपने को छोड़ के परमात्मा में गिरने की हिम्मत जैसे नदी सागर में गिरती जब नदी सागर में गिरती है तो झिझकती होगी जरूर झिझकती होगी क्योंकि अब तक जो थी अब नहीं रह जाएगी वे कुल किनारे जिन में बही वे पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें जन्मी वे मैदान जिनसे गुजरी वे लोग वे वृक्ष वे मौसम वे सुंदर सुबह और सुंदर सांझें, और न मालूम कितने गीत और गांव गांव के गीत और गांव गांव की धुनें, वे सब याद आती होंगी सारा अतीत रोकता होगा नदी को किठहर जा क्यों मिटी जाती है फिर तू तू नहीं रह जाएगी तेरा तादात्म्य खो जाएगा तू अपने किनारे मत छोड़ क्योंकि किनारों में ही तेरा अस्तित्व है तेरा तादात्म्य है तेरा होना है तेरी परिभाषा है तू गंगा है कि तू सिंधु है कि तू नर्मदा है सागर में गिर के ना तू गंगा रह जाएगी ना सिंधु रह जाएगी ना नर्मदा रह जाएगी सागर में गिरते ही तू नहीं हो जाएगी रुक जा ठहर जा पीछे लौट कर देख तेरा अपना एक अतीत है तेरी अपनी एक विशिष्टता है तेरा अपना एक कुल है अपना एक गौरव है हिमालय में जन्मी तू याद कर कितने कितने लोगों ने राह में तेरी पूजा की याद कर कितने दिए तुझ में छोड़े गए और कितने फूल तुझ पे गिराए गए याद कर याद कर लोग कितने आनंदित थे याद कर वे प्रसन्न चेहरे याद कर वे धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव जो तुझे अर्पित किए गए और आज तू मिटने चली इस खारे सागर में पीने योग भी न रह जाएगी फिर कोई फूल ना चढ़ाएगा फिर घाट ना बनेंगे तेरे किनारे पर तीर्थ ना उमगेंगे तेरे किनारे पर मेले न भरेंगे तेरे किनारे पर फिर तेरा कोई किनारा नहीं फिर तू नहीं रुक जा अगर नदी सोचती तो ऐसा होता आदमी सोचता है इसलिए ऐसा होता है परमात्मा में छलांग लगानी अपने को खोना है सिर्फ थोड़े से दुसाहसी लोग कर सकते फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं जिनको तुम धार्मिक कहते हो अक्सर कायर और कमजोर लोग होते उनके कारण धर्म डूबता और बदनाम होता है जिनको तुम धार्मिक कहते हो मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में बैठे हुए लोग अक्सर कपे हुए लोग हैं हाथ पर कप रहे हैं उनके घबराहट में घुटने टेक दिए उन्होंने धर्म उनके जीवन में वस्तुता पैदा होता है जो निर्भीक है जो अभय है जो परमात्मा से भयभीत होकर प्रार्थना नहीं करते जो परमात्मा के प्रेम में पड़ते हैं तब प्रार्थना करते दोनों में भेद समझ लेना बड़ा भेद जहर अमृत का भेद है जीवन मृत्यु का भेद एक आदमी भय से भी प्रेम कर सकता है मगर वो प्रेम किस मतलब का होगा तुम किसी की छाती पे तलवार लिए खड़े हो और कहते हो मुझे प्रेम करो करेगा क्योंकि तुम्हारी तलवार देख रहा है तुम्हारी आंखों में दानव देख रहा है करेगा झुकेगा तुम्हारे हाथ चूमेगा तुम्हारे पैर चूमेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं सिर्फ तुम्ही को प्रेम करता हूं तुम्हारे लिए जी रहा हूं तुम्हारे लिए जीऊंगा और भीतर भीतर इसके ठीक विपरीत बात होगी कि अगर यह तलवार कभी मेरे हाथ में पड़ जाए और कभी तुम्हें सोते में पालू तो तुम्हें मजा चखा दू तो तुम्हें बता दू यह प्रेम का अर्थ क्या है तो तुम्हें झुका दूं अपने चरणों में इसी तलवार के सहारे जहां भय है वहां घृणा पैदा होती प्रेम पैदा नहीं होता क्योंकि दुनिया के धर्मों ने लोगों को ईश्वर भीरू बनाया इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि लोग ईश्वर के दुश्मन हो गए सारी दुनिया की भाषाओं में ऐसे शब्द हैं ईश्वर भीरू गाड फीरिंग इससे ज्यादा कुरूप शब्द नहीं हो सकते महात्मा गांधी ने कहा मैं किसी से नहीं डरता सिर्फ ईश्वर से डरता हूं मैं तुमसे कहता हूं और सबसे डरना ईश्वर से मत डरना ईश्वर से डरे तो कभी संबंध ही नहीं हो पाएगा ईश्वर से डरोगे तो फिर जुड़ोगे कैसे भय से कहीं कोई संबंध बनता है भय तो विषाक्त कर देता है भय नहीं ईश्वर और तुम्हारे बीच प्रेम की तरंग चाहिए प्रेमी एक दूसरे में डूबने को आतुर होते भक्त भय से पैदा नहीं होता और जो भय से पैदा होता हो जान लेना वो भक्त नहीं वो सिर्फ भयभीत है इसी भयभीतता के कारण दुनिया में धर्म कम दिखाई पड़ता है क्योंकि सदियों तक आदमी को भयभीत किया गया इसका इकट्ठा परिणाम यह हुआ कि फ्रेडरिक नीच जैसे विचारक ने घोषणा की कि ईश्वर मर गया है और इतना ही नहीं कि उसने यह कहा ईश्वर मर गया उसने यह भी कहा कि और ठीक से समझ लो कि कैसे मारा हमने उसे मारा है हमने उसकी हत्या की करनी ही पड़ी क्योंकि उसकी छाती पर हमारी छाती पर उसका बोझ भारी हो गया था निश्चय ने कहा गॉड इज डेड एंड नाउ मैन इज फ्री ईश्वर खत्म हुआ और हम आदमी स्वतंत्र है झंझट मिटी अब तुम मुक्त हो अब तुम मुक्त भाव से जियो अब किसी मंदिर और मस्जिद में जाकर प्रार्थना करने की घुटने टेकने की जरूरत नहीं ये का वचन कहां से आया ये उन पादरी पुरोहितों पंडितों के कारण आया जिन्होंने सदियों सदियों तक तुम्हें तो सिखाया है ईश्वर से डरो घबराओ और घबराने के लिए कितने कितने आयोजन किए नर्क बनाया नरक की बड़ी बेहूदी कल्पनाएं बनाई कि तुम्हें सड़ाया जाएगा स्वभाव आदमी के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की जगह घृणा का भाव पैदा होता रहा ऊपर ऊपर पूजा चलती रही भीतर भीतर घाव बड़ा होता रहा मवाद इकट्ठी होती रही आखिर हर चीज की एक सीमा होती इस प्रौढ़ सधी ने आके ईश्वर को इनकार कर दिया तुलसीदास तो ने कहा भय बिन हो न प्रीति इससे गलत बात कभी किसी आदमी ने नहीं कही कहते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होती तो तुलसीदास को प्रीति नहीं हुई फिर क्योंकि भय से तो प्रीति होती ही नहीं तुमने कभी किसी को प्रेम किया है भय के कारण तुम बदला लेना चाहते हो छोटा बच्चा स्कूल जाता है शिक्षक को नमस्कार भी करता है जयराम जी भी करता है भय के कारण वो शिक्षक के हाथ में जो छड़ी देखता है लेकिन तुमने देखा यह छोटा बच्चा भी बदला लेता है जब शिक्षक तख्ते पे कुछ लिखता होता है पीठ इसकी तरफ होती तब वो मुंह भिछका देता है छोटा बच्चा भी बदला ले लेता है वो भी कुछ शरारत कर देता है मौका पाके सया छिड़क देता है या उसकी कुर्सी पे कांटे रख जाता है वो क्या कर रहा है वो इतना ही कर रहा है कि आखिर मैं भी आदमी हूं छोटा ही सही मगर ये बैत तो मुझे मत दिखाओ और इस घबराहट में मुझसे अगर तुमने नमस्कार ली तो मैं नमस्कार का बदला लूंगा इसलिए छोटे बच्चे अपने शिक्षकों की मजाक उड़ाते हुए बाहर मिलेंगे वो सिर्फ बदला है वो सिर्फ संतुलन है छोटे से छोटे बच्चे बाहर बैठ के क्या बात करते स्कूल से छूटते ही क्या बात करते शिक्षकों की मजाक उड़ाते क्यों नहीं तो उनके ऊपर बड़ी ग्लानी का भाव हो जाएगा कि हमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं हम थोड़ा बदला लें अपमान करना चाहते हैं शिक्षक का वो सम्मान नहीं क्योंकि शिक्षक जबरदस्ती सम्मान करवा रहा है पुरानी बाइबल में ईश्वर कहता है कि मैं खतरनाक ईश्वर हूं मैं बहुत क्रोधी ईश्वर हूं अगर तुमने मेरी न सुनी तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा ये जिन पंडितों पुरोहतों ने कहलवाया उन्हीं ने निश्चय का वचन बन सके एक दिन इसकी आयोजना की तुम जरा लौट के देखो धर्म के इतिहास में तो तुम पाओगे सबसे पहले जो ईश्वर आया वो घबराने वाला ईश्वर था डराने वाला ईश्वर था फिर जब आदमी थोड़ा प्रौढ़ हुआ तो हमने ईश्वर की शक्ल बदली क्योंकि वो घबराने वाला ईश्वर कुरूप मालूम होने लगा मूसा का ईश्वर कहता है कि मैं बहुत खतरनाक हूं मैं बहुत ईर्षालू हूं अगर मेरी नहीं मानी अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो तुम्हें जला डालूंगा नष्ट कर दूंगा नरकों में सड़ाऊंगा जीसस का ईश्वर कहता है मैं प्रेम हूं मूसा और ईसा के बीच क्रांति हो गई धर्म थोड़ा प्रौढ़ हुआ दो ढाई हजार साल का फासला हो गया बुद्ध ने तो ईश्वर को समाप्ति कर दिया विदा कर दिया बुद्ध ने कहा ईश्वर की मौजूदगी से ही भय पैदा होता है इतना बड़ा है कि आदमी डरता है और सिकुड़ जाता है डरने और सिकुड़ने के कारण प्रार्थना पैदा नहीं होती ईश्वर को विदाई कर दो प्रेम करने वाला ईश्वर भी आखिर रहेगा तो और हमसे विराट महाशक्तिशाली सर्वज्ञता झंझट रहेगी उसकी मौजूदगी में वो कितना ही कहे मैं तुम्हें प्रेम करता हूं लेकिन वो इतना बड़ा है और हम इतने छोटे बुद्ध ने कहा इसे जाने दो प्रार्थना काफी है ध्यान काफी है ईश्वर की कोई जरूरत नहीं जहां प्रार्थना है वहां परमात्मा का अनुभव आ ही जाएगा ये धर्म ने और भी ऊंची उड़ान ली ये धर्म का विकास है जिस जैसे, जैसे भय हमने छोड़ा वैसे वैसे हम धार में खोने में सफल हुए लेकिन जब तक बुद्धि है जब तक विचार है तब तक अशुद्धि रहेगी सांडिल कहते हैं भाव तो परम शुद्धि है वहां तो शुद्ध करने को कुछ भी नहीं बचता भाव यानी शुद्धि वहां तो आदमी छलांग लगा लेता है इसलिए भक्ति में कोई साधन नहीं है न श्रवण न मनन न निदिध्यासन। भक्ति में कोई साधन नहीं न योग न तप न विराग भक्ति में कोई साधन नहीं भक्ति तो शुद्ध साध्य है लेकिन आदमी का शरीर है शरीर में बड़ी अशुद्धियां तो योग की जरूरत है तो व्यायाम की जरूरत है तो शरीर को शुद्ध करने के उपाय हैं देह शुद्धि की विधियां वही योग है फिर कुछ लोग ऐसे पागल हैं कि उसी में लगे रह जाते हैं वो देह शुद्धि ही करते रहते जिंदगी भर वो भूल ही जाते हैं कि देह शुद्धि किस लिए कर रहे थे जैसे कोई अपने घर को साफ करने में लग जाए क्योंकि साफ ना करेंगे तो रहेंगे कैसे घर में और फिर भूल ही जाए कि रहना भी है और साफ ही करता रहे मैं एक घर में कुछ दिनों तक रहा महिला बिल्कुल पागल थी सफाई के लिए वो इतनी पागल थी कि अपने पति को भी सोफे पे बैठने नहीं देती थी सलवट पड़ जाए बच्चों को कमरों में घुसने नहीं देती थी घर बड़ा था लेकिन सफाई के कारण सबको रहना पड़ता था एक कोने में, में ही घर के एक कमरे में ही बाकी तो सब साफ सुथरा रहता दर्पण की तरह चमकता रहता कुछ दिन में घर में मेहमान मैं था मैंने उस महिला से पूछा कि घर तो मुझे तेरा पसंद आया मगर ये घर म्यूजियम है ये रहने योग्य नहीं क्योंकि यहां सब डरे हुए तेरा पति डरा तेरे बच्चे डरे कि कहीं किसी चीज में कुछ खरौच ना लग जाए कोई चलता फिरता नहीं ठीक से हिलता डुलता नहीं ठीक से तूने सबको घबरा रखा है कोई कचरा भीतर ना ले है तो सब इस तरह रह रहे हैं जैसे किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं और चोर की तरह रह रहे हैं। ये सफाई किस लिए आदमी सफाई करता है कि वहां रहे। रहेगा तो थोड़ी गंदगी होगी तो फिर सफाई मगर सिर्फ सफाई ही करते रहो और रहना भूल जाओ ऐसे बहुत योगी तुम्हें इस देश में मिलेंगे जो दिन रात आसन व्यायाम उपवास करने में लगे और ये भूल ही गए कि ये सिर्फ घर की सफाई इसमें रहोगे कब रहोगे कैसे इससे कुछ ऊपर जाते हैं वे लोग जो बुद्धि की सफाई में लगते मगर वह भी सफाई है उसी की सफाई में जीवन मत गवा देना बहुत लोग विचार रखो के ही नष्ट हो जाते विचार से कभी कुछ मिलता नहीं कोई निष्पत्ति नहीं आती हाथ में विचार थोथी यात्रा है शब्द ही शब्द है रोटी शब्द से पेट तो नहीं भरता कितना ही सोचो रोटी शब्द पर तो भी पेट नहीं भरता एक रूखी सुखी रोटी भी बेहतर है तुम्हारे कितने ही सुंदर विचार हो रोटी के संबंध में उनसे एक रूखी सुखी रोटी बेहतर है और तुम परमात्मा के संबंध में लाख सोचो उसका कोई मूल्य नहीं परमात्मा के संबंध में सोचना परमात्मा को जानना नहीं जानना और सोचना अलग अलग बातें हैं जानना तो तब होता है जब सोचना रुकता है जब तक सोचना चलता है तब तक जानना नहीं होता क्योंकि सोचने वाला आदमी सोचने में उलझा जा रहता है जानने की फुर्सत कहां सुविधा कहां अवकाश कहां जो आदमी फूल के संबंध में सोच रहा है वो फूल के सौंदर्य को जी ही नहीं पाता कोई पक्षी गीत गाता है और जो आदमी पक्षी के इस गीत के संबंध में विचार करने लगता है इसका ध्वनि शास्त्र क्या है इसकी उत्पत्ति कैसे इस पक्षी का कंठ कैसा होगा उसके कंठ का यंत्र कैसा है ध्वनि को पैदा करने वाली ध्वनि की संभावना ध्वनि का अर्थ इस सब में जो पड़ गया वह व्यक्ति पक्षी के गीत के आनंद को अनुभव नहीं कर पाएगा वो पक्षी के गीत को जानने से रह जाएगा ऐसा ही समझो कि तुम्हें एक सुंदर कविता दी गई और तुम इस उलझन में पड़ गए कि इसकी व्याकरण क्या है शब्दों का जमाव कैसा है शैली कौन सी है नई है कि पुरानी आधुनिक है कि प्राचीन फिर छंद के नियम पाले गए हैं या नहीं मात्राएं सब अपनी जगह हैं या नहीं अगर तुम इस सब में पढ़ गए तो एक बात पक्की है कि तुम बहुत कुछ कविता के संबंध में जान लोगे लेकिन कविता को जानने से वंचित रह जाओगे या ऐसा समझो कि तुमने वीणा को बजते देखा और तुमने वीणा खोल के बैठ गए और देखा कि तार कहां बने जापान में कि जर्मनी में लकड़ी कहां से लाई गई यह यंत्र बना कैसे जिसमें इतना माधुरीपूर्ण संगीत पैदा होता तुम वीणा के संबंध में बहुत कुछ जान लोगे लेकिन संगीत के संबंध में कुछ भी न जान पाओगे प्रेम के संबंध में सोचने वाले लोग प्रेम से वंचित रह जाते यह दुर्भाग्य मगर ऐसा है ईश्वर के संबंध में जो लोग जीवन भर विचार करते हैं वे ईश्वर को जानने से वंचित रह जाते हैं। भक्ति इन सब बातों की तरफ इशारा करती है। भक्ति बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि है भक्ति कहती है शरीर की शुद्धि ठीक अपनी जगह ठीक लेकिन उसी में उलझ मत जाना उसका मूल्य बहुत कम है और विचार की प्रक्रियाएं भी सुंदर है लेकिन उन्हीं में भटक मत जाना अन्यथा वे महाजंगल सिद्ध होंगी और तुम उन्हीं में भटकते रह जाओगे पहेलियों पर पहेलियां उठती जाएंगी तुम कभी उस जंगल के बाहर ना आओगे शरीर से पार जाना है और मन से भी पार जाना है हृदय में आरोपित करना है जीवन चेतना को हृदय में जड़े जमानी भाव में डुबकी लेनी जो भाव तक उठ पाता है वो श्रेष्ठतम है इस जगत में क्योंकि वही परमात्मा को जान पाता है जी पाता है हो पाता है बुद्धि मलिन है चंचलता है बहुत अस्थिरता है बहुत विचार ही विचार की इतनी तरंगे हैं जैसे झील पर बहुत तरंगे हों और चांद का प्रतिबिंब ना बने और बने भी तो ऐसा लगे जैसे चांदी बिखरी है चांद को चांद की तरह देखना असंभव हो तो बुद्धि के लिए शुद्ध होने की प्रक्रियाएं वही ध्यान है वही अवधान है जो सदियों सदियों में खोजे गए मार्ग हैं वे बुद्धि को शुद्ध करने के मार्ग कैसे बुद्धि एकाग्र हो कैसे बुद्धि निर्विकार हो कैसे बुद्धि शांत हो कैसे विचार शांत हो यह ज्ञान योग का मार्ग है लेकिन भक्ति योग का पूर्व कदम है भक्ति योग यह कहती बुद्धि को छोड़ो उसकी जगह उसमें उलझो मत तुम बुद्धि को दरकिनार रख सकते हो और आगे बढ़ जा सकते हो बुद्धि इतना समय खराब करने योग्य नहीं है और एक बार उलझे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा बुद्धि में उठने तो तरंगे तुम बुद्धि की तरंगों को बिठाने में उतनी चिंता मत करो तुम बुद्धि पर ज्यादा ध्यान ही मत दो उपेक्षा करो उठने तो बुद्धि में तरंगे तुम तो परमात्मा में सीधी छलांग लगाओ फर्क समझना ज्ञानी कहता है जब तक बुद्धि शुद्ध ना होगी तब तक परमात्मा आएगा नहीं भक्त कहता है जब तक परमात्मा ना आए तब तक बुद्धि शुद्ध कैसे होगी ज्ञानी कहता है पहले मैं शुद्ध कर लू बुद्धि को तभी परमात्मा आ सकता है क्योंकि वह शुद्ध में ही आएगा भक्त कहता है उसकी मौजूदगी में ही शुद्धि फलित होती है उसके बिना कोई शुद्धि नहीं उसके बिना कौन शुद्ध करेगा तुम ही करोगे ना तुम ही अशुद्ध हो तुम कैसे शुद्ध करोगे कौन शुद्ध कर रहा है बुद्धि ही बुद्धि को शुद्ध कर रही बुद्धि ही शुद्धि के उपाय खोज रही वही बुद्धि जो अशुद्ध है अशुद्ध बुद्धि से शुद्धि के उपाय खोजे जा रहे हैं वे सब उपाय अशुद्ध होंगे इसमें एक बड़ी भ्रमणा हो जाएगी भक्त कहता है स्वीकार करो कि बुद्धि अशुद्ध है स्वीकार करो कि मैं अशुद्ध हूं और फिर भी पुकारो उसे कि मैं अशुद्ध हूं भला तेरा हूं बुरा हूं भला तेरा हूं जैसा हूं स्वीकार कर अंगीकार कर मुझ पर उतर मैं अपनी धूल खुद ना झाड़ पाऊंगा तेरी वर्षा हो तो मेरी धूल बह जाएगी मैं शुद्ध हो जाऊंगा तू आ तेरे आते ही रोशनी आ जाएगी तेरी रोशनी में सब निखर जाएगा सब साफ हो जाएगा तू आ तेरी अग्नि मुझ पे बरसे तो जो कूड़ा करकट है अपने से जल जाएगा सोना ही बचेगा आग में बिला डाले सोना निखरेगा कैसे और भगवान में गुजरे बिना भक्त निखरेगा कैसे इसलिए भक्ति की दृष्टि को समझ लेना उसकी दृष्टि यही है कि उसकी मौजूदगी में सब फलित हो जाता है हम उसे बुलाने तो सब हो जाएगा हमारे किए कुछ भी नहीं हो सकता है हमारे किए पर हमारे हाथ की छाप होगी हमारे हाथ गंदे हमारे किए पर हमारे विचार का अंकन होगा हमारे विचार गंदे हम तो जो भी करेंगे उसमें गंदगी आ जाएगी हम गंदे हमारा अहंकार गंदा है ये मैं तो गंदगी का मूल है तो भक्त कहता है ये हमारे बस की बात नहीं हम अवश्य हम असहाय हम रो सकते हम पुकार सकते हम विफल हो सकते आना तुझे पड़ेगा और परमात्मा आता है परमात्मा की कोई शर्त नहीं कि तुम जब शुद्ध होगे तभी आऊंगा यह शर्त तुम्हारे अहंकार ने ही लगा रखी यह शर्त तुम्हारे ही अहंकार की यह ऐसा ही जैसे बच्चा मलमूत्र कर लिया है और अपने झूले में मलमूत्र में दबा पड़ा और सोचता है कि जब तक शुद्ध ना हो जाऊं तब तक मां को कैसे बुलाऊ पहले शुद्ध तो हो लू ऐसे में कहीं मां को बुलाना होता ऐसे में कहीं मां आएगी लेकिन ये बच्चा शुद्ध होगा कैसे ये शुद्ध होने की अगर थोड़ी चेष्टा करेगा तो और गंदगी में दब जाएगा वो जो गंदगी अभी शायद इतनी फैली भी ना हो इसकी शुद्ध करने की चेष्टा हम और बुरी तरह फैल जाएगी नहीं ये बच्चे को इस सब की चिंता नहीं आती ये रोने लगता है ये पुकारने लगता है माँ दौड़ी चली आती भक्ति का सूत्र मौलिक सूत्र यही है कि तुम्हारी पुकार परमात्मा को ले आती तुम एक बार पुकारो तो तुम आसन व्यायाम करो तुम श्रवण मनन निधि करो तुम सब तरह से अपने को शुद्ध करो फिर बुलाओगे इसमें भी अस्मिता है कि मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा तब बुलाऊंगा लेकिन मैं जब शुद्ध हो जाऊंगा तब तुमने शर्तें बना रखी अपने ऊपर तुम शुद्ध हो पाओगे इस देह को कितना ही शुद्ध करो ये रोज अशुद्ध हो जाएगी फिर भोजन करोगे फिर अशुद्ध हो जाएगी इसमें तो खून रहेगा और बहेगा इसमें तो जीवाणु मरेंगे और जियेंगे ये देह तुम कितनी ही शुद्ध करो योगी कितनी ही देह में चिंता में लगा रहे तुम सोचते योगी की देह कुछ भोगी से ज्यादा शुद्ध हो जाती शायद थोड़ी कम बीमारियां आती होंगी लेकिन मौत तो फिर भी आती शायद थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह जाता होगा लेकिन ज्यादा दिन जिंदा रहे कि कम इससे क्या फर्क पड़ता है योगी की देह भी सड़ेगी उससे भी दुर्गंध उठेगी सब जब तक व्यर्थ श्रम हुए और तुम सोचते हो जो बहुत ज्यादा चित्त को एकाग्र करने बैठे रहते हैं इनका चित्र शांत हो जाता है सच तो यह है उल्टा अशांत हो जाता है तुम्हारे घर में अगर एक आदमी को भी यह सनक सवार हो जाए कि चित्त एकाग्र करना है तो वो खुद तो अशांत हो ही जाता पूरे घर को भी असांत कर देता क्योंकि जरा कोई हिल नहीं सकता लोग बोल नहीं सकते बच्चे शोरगुल नहीं मचा सकते पत्नी को बर्तन भी चौके में संभाल के रखने होते हैं कोई आवाज ना हो जाए क्योंकि पति देवता ध्यान कर रहे हैं उनका ध्यान अगर खंडित हो जाए और वो बिल्कुल तैयार ही बैठे हैं कि कोई बहाना मिल जाए खंडित तो हो ही रहा है किसी बिना बहाने के भी हो रहा है लेकिन बिना बहाने के वो किस किस्प टूटे अगर पत्नी का बर्तन गिर जाए हाथ से तो वो निकल के अभी पूजा ग्रह के बाहर आ जाए कि भ्रष्ट कर दिया मेरा ध्यान अशांति पैदा कर दी कोई बच्चा चिल्ला दे तो उनको मौका मिले वो बाहर आ जाएं। वो तैयारी ही बैठे वो उबल ही रहे भीतर भाप इकट्ठी हो रही तुमने देखा नहीं जितने लोग ध्यान इत्यादि में बहुत उत्सुक हो जाते उतने ही ज्यादा अशांत चित्त हो जाते उतने ही क्रोधी हो जाते एक आदमी घर में धार्मिक हो जाए तो समझो घर में एक उपद्रव हो गए वो क्रोधी हो जाता है वो माला फेरता रहता है और चारों तरफ देखता रहता है कि उस सारा संसार उसके अनुकूल चल रहा है कि नहीं जब मैं माला फिर रहा हूं तो कुत्ते क्यों भोंक रहे हैं जब मैं माला फिर रहा हूं तो बच्चे क्यों सोरगुल कर रहे हैं जब मैं माला फेर रहा हूं तो कोई गीत क्यों गा रहा है जिससे सारी दुनिया तुम्हारे साथ माला फेरने का निर्णय किए बैठी नहीं ये चित्त को शांत करने वाले लोग चित्त को शांत नहीं कर पाते चित्त को शांत कर पाते हैं वे लोग जो चित्त के ऊपर है उसको बुलाते जो उसे पुकारते जो कहते हैं मैं तो ऐसा हूं बुरा भला तुम्हारा हूं तुम आओ मुझे निखारो मुझे पखारो मुझे ले चलो मैं तो अंधा हूं मेरा हाथ गहो भक्त कहता है मैं अपने से कुछ ना कर पाऊंगा तुम कुछ करो यही समर्पण है इसी समर्पण में शांति है शुद्धि है सांडिल्य कहते हैं बुद्धि हेतु प्रवत्ति अविशुद्ध अवधातवत जब तक धान पर छिलका रहता है तभी तक धान को मूसल द्वारा कूटा जाता है जब धान का छिलका उतर जाता है तो फिर उसे कोई नहीं कूटता क्या छिलका है जिसकी वजह से तुम्हें अशुद्धि हो रही शुद्ध नहीं हो पा रहा है अहंकार छिलका है अहंकार ने तुम्हारी आत्मा को घेरा है जब तक अहंकार है तब तक बहुत कूटे जाओगे जिस दिन अहंकार नहीं रहा उस दिन कूटने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी इसलिए भक्त कहता ना तो कोई योग है ना कोई ध्यान है सिर्फ सरणागति अहंकार को छोड़ दो तो धान ने अपना छिलका छोड़ दिया फिर कूटने की कोई जरूरत नहीं रही जो तुमको जिनको तुम तपस्वी कहते हो ये क्या कर रहे हैं ये मूसल से अपने को कूट रहे हैं तुम्हें इन पे दया भी आती है सम्मान भी आता है कि बेचारे कितना कष्ट उठा रहे हैं इनका कष्ट देख के तुम इनके चरण छूने भी जाते हो आदर देने भी जाते हो मगर ये व्यर्थ कष्ट उठा रहे और इनके कष्ट उठाने से छिलका कटता नहीं मजा यह है यह कोई साधारण धान नहीं है कि मूसल से कूटा और छिलका निकल जाए यह आदमी है आदमी बड़ी उलझी हुई धान है जितना कूटो छिलका और चिपकता है तो तुम अपने त्यागियों में जितना अहंकार पाओगे उतना भोगियों में नहीं होता जो आदमी शराब घर जाता है रोज वो विनम्र होता है विनम्र इसलिए होता है कि अहंकार करने का है ही क्या हमेशा सिर झुकाए रहता कहता हां पापी हूं क्षुद्र हूं तुच्छ हूं किसी योग नहीं हूं आपके सामने आंख भी उठाऊं इस योग भी नहीं हूं यह विनम्र होता है लेकिन जो आदमी रोज मंदिर जाता है उसकी छातियां कर जाती उसकी रीढ़ एकदम सीधी हो जाती कड़ के चलता है वो चारों तरफ देख के चलता है कि देखो मैं मंदिर गया देखो मैं मंदिर से आ रहा हूं और तुम सब पापी क्या कर रहे हो जिसने एक आध दिन उपवास कर लिया वो दूसरे दिन बाजार में इस तरह घूमता है जैसे उसने कोई संप्रदाय इकट्ठी कर ली जरा सा किसी ने त्याग कर दिया कुछ दान दे दिया कि तो उसका अहंकार बढ़ा तुम अपने योगियों को अपने महात्माओं को जितने अहंकार से भरा हुआ पाओगे उतने तुम साधारण जनों को ना पाओगे तुम्हारे साधारण जन ज्यादा धार्मिक हैं। मैं दोनों से परिचित हूं जिसको तुम साधारण जन कहते हो वो परमात्मा के ज्यादा करीब मालूम पड़ता है तुम्हारा महात्मा तो भयंकर अहंकार से ग्रस्त है ये धान ऐसी है आदमी की कि इसको मुसल से कूटो तो छिलका और चिपक जाता अगर बहुत कूटो तो धान तो समाप्त हो जाती छिलका छिलका रह जाता छोछा अहंकार सांडिल कहते हैं इसी प्रकार बुद्धि संबंधी प्रवृत्तियां तभी तक रहती हैं जब तक चित्त शुद्ध नहीं हो पाता लेकिन चित्त शुद्ध कैसे होगा शुद्ध कौन करेगा इसको मैं फिर दोहरा दू शुद्ध कौन करेगा तुम शुद्ध करोगे तुम ही तो अशुद्ध हो ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपने ही पेट को खोल ले और ऑपरेशन करे कितना ही बड़ा सर्जन हो अपना ही पेट नहीं खोलेगा कितना ही बड़ा कितना ही कुशल सर्जन हो और हजारों लोगों की अपेंडिक्स निकाली हो तो भी अपनी अपेंडिक्स नहीं निकालेगा क्योंकि वो प्रक्रिया तो घातक है किसी को पुकारना पड़ेगा और जब पुकारना ही हो तो परमात्मा से छोटे को क्यों पुकारना छोटे से क्यों राजी होना उस महाचिकित्सक को बुलाओ उस परम वैद्य को उतरने दो उसकी मौजूदगी तुम्हें स्वस्थ कर जाएगी तुम्हारे घाव भर जाएगी जो गलत है ले जाएगी जो सही है दे जाएगी इसलिए सांडिल्य कहते हैं कि भक्त को इन सब बातों में नहीं पढ़ने की जरूरत है त्यागियों को बड़ी हैरानी होती है भक्तों को देखकर क्योंकि उनको लगता भक्त तो भोगी जैसे क्योंकि भक्त नाचता गाता आनंदित रहता है यह अस्तित्व भगवान से भरा है इसलिए उल्लसित रहता उदास नहीं रहता भक्त उदास नहीं होता यह उसके स्वास्थ्य का लक्षण है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती ये परमात्मा से भरा हुआ जगत यहां मुस्कुराओगे नहीं तो कहां मुस्कुराओगे भक्त उदास नहीं है क्योंकि अपने चेहरे पर चिंता का कोई कारण ही नहीं सब उस पर छोड़ दिया वह जाने जो चांतारे चला रहा है वो मुझे छोटे से आदमी को ना चला पाएगा भक्त कहता है जो इतने विराट की लीला के पीछे छिपा वो मुझ छोटे से क्षण भंगोर के पीछे भी चला लेगा उसके हाथों में मैं सुरक्षित हूं भक्त आनंदित होता है प्रफुल्लित होता है प्रसन्न चित्त होता है जैसे जैसे भक्ति की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे उसका भोग गहन होता है यहां भोगने को ही है त्यागने को क्या है क्योंकि सब तरफ परमात्मा है जो भी तुमने त्यागा वो परमात्मा को ही त्यागा। जितना तुमने त्यागा उतना परमात्मा तुमने त्यागा। यहां सभी परमात्मा है कुछ भी त्यागने को नहीं हर भोग में परमात्मा को खोज लेना हर भोग में भगवान को खोज लेना है तपस्वी तो कहता है भोजन करना लेकिन स्वाद मत लेना भक्त कहता अन्नम ब्रह्म भक्त कहता अन्न तो ब्रह्म है इतना स्वाद लेना कि अन्न तो भूल ही जाए भगवान का स्वाद आ जाए ये बड़ी भिन्न दृष्टियां ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं त्यागी भागता है स्त्री से पुरुष से डर लगता है उसे त्यागी सदा डरा हुआ है और जितना भागता है उतना डर बढ़ता है भक्त तो प्रेम में लवलीन होता है वो कहता सब भक्ति के ही रूप है बाप और बेटे के बीच जो घटता है वो भक्ति का ही रूप है और पति पत्नी के बीच जो घटता है वो भी भक्ति का ही रूप है गुरु शिष्य के बीच जो घटता है वो भी भक्ति का ही रूप है परम भक्तियां यह नहीं है बड़ी धूल मिश्रित भक्तियां हैं मगर हैं तो भक्तियां ही कभी कभी किसी क्षण में जिसे तुमने प्रेम किया है उसमें परमात्मा की झलक निश्चित मिलती नहीं तो प्रेम ही नहीं किया होता प्रेम ही हम परमात्मा को करते झलक उसकी कहीं भी मिली हो झलक ही मिलती है खोखो जाती है फिर अंधेरा घना हो जाता है इससे क्या फर्क पड़ता है भक्त कहता है इस तरह प्रेम करना कि जहां तुम्हारा प्रेम हो वहीं से प्रार्थना का अनुभव शुरू हो जाए पत्नी इस तरह चाही जा सकती है कि पत्नी परमात्मा की मौजूदगी बन जाए पति इस तरह चाहा जा सकता है पति के साथ इस तरह की लीनता हो सकती है कि पति के साथ उसका संग प्रार्थना की झलक लाने लगे मां अपने बेटे को इस भांति चाह सकती है कि हर बेटा कृष्ण बन जाए भक्त कहता है जीवन को रूपांतरण करना है त्यागना नहीं आंख खोलकर ठीक से देखना है यहां सब तरफ भगवान छिपा है उसे पुकारना है तत् अंग नान चाह ये बड़ी क्रांति का सूत्र है उसके अंग समूहों की भी आवश्यकता नहीं है भक्त को तपश्चर्या योग इत्यादि के अंग समूहों की कोई आवश्यकता नहीं तत् अंगनान चाह कोई योग कोई विधि विधान कोई निधि कोई निषेध भक्त को कुछ भी जरूरत नहीं भक्ति काफी <coughs> सीढ़ियां नहीं है भक्ति में अंग नान चाह अंग समूहों की आवश्यकता भक्ति को नहीं योग में अष्टांग है अंग बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग कहा है अंग भक्ति में कोई अंग नहीं भक्ति समग्र है पूरी पूरी है चाहो तो ले लो पूरी चाहो तो ना लो टुकड़ों में बटी हुई नहीं ऐसा नहीं कि थोड़ा लिया फिर थोड़ा लिया फिर थोड़ा लिया जिससे लेना है उसे पूरा भक्ति अखंड है। उसमें अंग नहीं है खंड नहीं है। इसका परम अर्थ होता है कि भक्त सब विधि निषेधों से मुक्त जिसको अष्टावक्र ने कहा है स्वच्छंद था वह भक्त की परम दशा है भक्त स्वच्छंद होता है घबरा मत जाना शब्द स्वच्छंद से क्योंकि तुमने उसका जो अर्थ सुना है वो गलत है तुमने स्वच्छंद से अर्थ समझ लिया उच्छंखल, तुमने स्वच्छंद का अर्थ समझ लिया है जो कुछ भी करता उल्टा सीधा नहीं स्वच्छंद का वो अर्थ नहीं है स्वच्छंद का अर्थ होता है जो भीतर के छंद से जीता स्वयं के छंद से जीता जिसके ऊपर बाहर से विधि निषेध नहीं आते जो शास्त्रों में देख देख के नहीं चलता जिसके पास बाहर के कोई नक्शे नहीं जो अंतर ज्योति से चलता है प्रभु को पुकार लिया है अब प्रभु उसके भीतर नाच रहा है वो उसी नाच में मस्त है वो उसी मस्ती में चलता है अब उस पर कोई विधि विधान नहीं लगते अब उस पर छोटी छोटी बातें मर्यादा की लागू नहीं होती इसलिए तो मीरा कहती लोकलाज खोई लोकलाज अंधे आदमियों के लिए व्यवस्थाएं जिसको आंख मिल गई वो लोकलाज की चिंता नहीं करता ऐसा समझो कि गंध आदमी एक लकड़ी को लेके चलता टटोल टटोल के। फिर उसकी आंख ठीक हो गई तो वो लकड़ी को फेंक देता अब लकड़ी किस लिए अब वो स्वच्छंद हो जाता है पहले लकड़ी से बंधा था पहले एक तरह की परतंत्रता थी लकड़ी के बिना चल ही नहीं सकता था उठता था तो पहले पूछता था मेरी लकड़ी कहां एक इंच नहीं हिलता था बिना लकड़ी के बिना लकड़ी के चलना खतरनाक लकड़ी ही उसकी परिपूरक आंख थी वही आंख का काम देती थी लेकिन अब असली आंख मिल गई अब आंख की जाली कट गई आंख खुल गई अब वो लकड़ी के लिए नहीं रुकता है, अब लकड़ी को टटोलता भी नहीं अब लकड़ी को लेके चलता भी नहीं अब लकड़ी की कोई जरूरत भी नहीं जिसके हाथ पैर ठीक हो गए वह वैसा लेके तो नहीं चलता जगत में इतने विधि निषेध हैं ऐसा करो ऐसा मत करो यहां जाना वहां मत जाना इस तरह बोलना उस तरह मत बोलना इस तरह का व्यवहार शुभ इस तरह का व्यवहार अशुभ यह नीति यह अनीति, यह चरित्र यह दुष्चरित्रता ये सारे जो इतने नियम हैं ये लकड़ियां हैं आदमी अंधा है उसके भीतर कोई रोशनी नहीं उसके पास अपनी आंख नहीं है उसे टटोल टटोल के चलना पड़ता नहीं तो गड्ढों में गिरेगा इतना टटोल टटोल के चलता है फिर भी तो गड्ढों में गिरता है तो बिना टटोले चलेगा तो और भी ज्यादा गिरेगा टटोल टटोल के भी कहां बच पाता है कितना तुम सोचते हो कि क्रोध बुरा है और क्रोध करना नहीं है और शास्त्र कहते हैं क्रोध मत करो फिर भी क्रोध आता है तब आता है गड्ढा जब आता है तो तुम चूक नहीं पाते गिर ही जाते हो काम वासना जब पकड़ती है तो पकड़ती फिर ज्वर की भांति पकड़ती फिर तुम्हारे हाथ के बाहर होती फिर तुम्हारे सब निर्णय ब्रह्मचरी के और तुम्हारी सारी पढ़ी लिखी बातें दो कौड़ी की हो जाती उस प्रगाढ़ बाढ़ में सब बह जाता है तुम्हारे सब शास्त्र तुम्हारे सब शास्त्र लेकिन जब वासना चली जाती तब तुम फिर अपने शास्त्रों को संभाल के फिर चलने लगते फिर अपनी लकड़ी उठा ली गड्ढे से फिर निकल आए अब तय कर लिया आप कभी ना गिरेंगे अब जरा और संभाल के चलेंगे और टटोल के चलेंगे मगर ये लकड़ियां बहुत काम आती नहीं स्वच्छंद का अर्थ होता है जिसको भीतर का छंद उपलब्ध हो गया जिसको भीतर की गीत महता उपलब्ध हो गई जिसको भीतर का राग सुनाई पड़ने लगा जिसके भीतर की वीणा बज उठी अब बाहर से उसको हिसाब नहीं लगाना पड़ता है। अब तो उसके भीतर की वीणा के जो अनुकूल है वही शुभ है जो अनुकूल नहीं है वही अशुभ है इसको हम ऐसा कहें भक्त के अतिरिक्त और लोग सोच सोच के करते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है भक्त जो करता है वही ठीक है और भक्त जो नहीं करता वही गलत है भक्त ठीक ही करता है क्योंकि भक्त ने अपने को भगवान के साथ तन में कर लिया और भी ठीक होगा यह कहना कि भक्त अब कुछ नहीं करता जो भगवान उससे करवाता है वही करता है भक्त ने अपने को उसके हाथ में छोड़ दिया भक्त कहता है जो तेरी मर्जी राम बनाना रावण बना दे राम बना दे रावण बनाना रावण बना दे जो तेरी मर्जी मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं मेरी अपनी कोई ना मर्जी नहीं मेरा अपना कोई निर्णय नहीं सब निर्णय तेरे हाथ में तू जिलाए तो जीव तू मारे तो मरू ना तो जीने में मेरा कोई रस है ना मरने में मेरा कोई भय है एक ही रस है मेरा कि तेरे हाथ मेरे हाथों को पकड़ ले और मैं तुझसे अलग कभी भी ना चलू तू चलाए वैसा ही चलू ऐसी भगवान में तल्लीनता की दशा में स्वच्छंदता अपने आप पैदा हो जाती स्वच्छंदता के लिए जो शब्द उपयोग किया शास्त्रों में वह है हंस, इसलिए भक्त पर कोई नियम लागू नहीं होता तुम्हारी सामान्य नैतिकताएं अनैतिकताएं लागू नहीं होती मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी सामान्य नैतिकता और अनैतिकता को छोड़ देना मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम भक्त हो तो वे छूट ही जाती वे बच नहीं सकती भक्त का व्यक्तित्व तो बड़ा विद्रोही होता है क्योंकि चरित्र मुक्त होता है तुमने देखा राम की कथा को हम कहते हैं रामचरित्र मानस कृष्ण की कथा को नहीं कहते कृष्ण की कथा को कहते हैं कृष्ण लीला चरित्र जरा ठीक नहीं है वहां कहना कृष्ण में चरित्र जैसा कुछ भी नहीं है। राम में चरित्र ही चरित्र है लीला जैसा कुछ भी नहीं है। राम सतपुरुष है सच सत चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम क्या करना है खूब सोच सोच के फूक फूक के कदम रखते जो करना चाहिए वही करते जो नहीं करना चाहिए कभी नहीं करते एक धोबी भी, भी छोटी सी बात उठा देता है दो कौड़ी की बात लेकिन राम की मर्यादा ऐसी कि वो सीता को त्याग देते एक भी आदमी ने अगर संदेह उठा दिया तो उनके चरित्र को लांछन लगता है पिता आज्ञा दे देते हैं और पिता ने आज्ञा कोई बहुत सोच समझ में नहीं दी थी दशरथ कोई बहुत चरित्र के व्यक्ति मालूम नहीं होते बुढ़ापे में विवाह कर लिया था उस नवयुवती से अक्सर जब कोई बूढ़ा आदमी विवाह करता तो झंझटें होती बूढ़ा आदमी विवाह करता है तो जो नई युवती को ले आया पत्नी बनाकर उसकी हर बात माननी पड़ती अब और तो कुछ कर भी नहीं सकता जवानी तो है नहीं उसके पास कि प्रेम से आपूर कर दे इस युवती को अब इसका प्रेम तो भर नहीं सकता इसलिए परोक्ष रूप से और भी कुछ मांगे तो वो भर देता है हीरे जवारात खरीद लाता है कार खरीद देता है बड़ा मकान बना देता है ये परिपूर्तियां है जवानी तो है नहीं तो दशरथ ने बुढ़ापे में विवाह किया इस नई युवती ने वचन ले लिया कि मैं जो कहूंगी वही तुम्हें मानना पड़ेगा एक वचन मेरा पूरा करना पड़ेगा अब एक बड़ी छुद्र सी बात थी लेकिन उसने राम को वनवास भेज दो चौदह वर्ष के लिए क्योंकि उसके बेटे को राज्य मिले। ले अनैतिक बात थी नियम के अनुकूल नहीं थी राम मानते ऐसा आवश्यक नहीं था राम कह सकते थे यह बात ही गलत है गलत के सामने मैं ना झुकूंगा मगर राम है पर मर्यादा पुरुषोत्तम गलत सही का सवाल नहीं पिता की आज्ञा पिता की आज्ञा है ऐसा नहीं कि राम को ना दिखा होगा कि गलत है। दिखा होगा लेकिन वे मर्यादा से चलेंगे वे नियम के अनुकूल होंगे वे लकीर के फकीर होंगे जैसा है जैसा होना चाहिए जो विधि कहती है विधान कहता है संस्कार कहते हैं उस रत्ती भर यहां वहां नहीं होंगे उनके जीवन में चरित्र है कृष्ण के जीवन में लीला है लीला का अर्थ होता है कोई नियम नहीं इसलिए कृष्ण क्या करेंगे उसकी पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कृष्ण बेबूझ रहेंगे कुछ भी कर सकते दिए गए वचन भी भंग कर सकते क्योंकि कृष्ण जो कह रहे हैं वो इस क्षण के लिए लागू है कल के लिए नहीं इमरसन का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो आज तुम्हारे भीतर से कहा जाए कहना और जो कल तुम्हारे भीतर से कहना चाहे कल जो कहना चाहे वो कल होने देना बाधा मत बनने देना ये मत सोचना कल कि मैंने बीते कल ऐसा कहा था अब मैं ऐसा कैसे कहूं प्रत्येक क्षण को उसकी समग्रता में जीना लीला का अर्थ होता है जीवन में असंगति होगी तो कृष्ण ने कह दिया था युद्ध में शस्त्र ना उठाऊंगा और फिर उठा लिया राम से ऐसी अपेक्षा नहीं हो सकती राम नैतिक पुरुष है कृष्ण धार्मिक पुरुष कृष्ण परमहंस कृष्ण उस जगह है जहां परमात्मा के साथ एक लेता हो गई स्वच्छंद है, अपने को मिटा ही दिया है अब जो परमात्मा की मर्जी उस क्षण उसकी मर्जी थी कि वचन दिया कि युद्ध में शस्त्र ना उठाऊंगा और अब उसकी मर्जी है कि उठाना चाहता तो मैं कौन हूं बीच में बाधा डालने वाला मैं कैसे कहूं कि मर्यादा उल्लंघित होती कि मेरा दिया हुआ वचन खंडित होगा मेरे अहंकार पर बदनामी आएगी नहीं कृष्ण तो बांस की बांसुरी है कल वैसा गीत गाया था वह कल का गीत था आज ऐसा गीत गाते हो यह आज का गीत है कल के और आज के गीत में संगति होनी चाहिए इसकी कोई अनिवार्यता नहीं कल कल था आज आज है परमहंस का अर्थ होता है क्षण क्षण जिएगा जो और जिसके दो क्षणों में संगति हो भी सकती है ना भी हो परमहंस दशा को हमने अंतिम दशा कहा है वह भक्त की स्थिति है तत् अंग नान भक्ति के कोई अंग नहीं और भक्त को किन्हीं अंगों की कोई आवश्यकता नहीं भक्त भगवान से तनमय हो जाता है बस यही भक्ति का सार है तनमयता अब कैसी विधि कैसा निषेध ज्ञानी कहता है नेति नेति यह भी नहीं यह भी नहीं भक्त कहता है इति इति यह भी यह भी भक्त समग्र स्वीकार करता है भक्त नहीं जानता ही नहीं भक्त अस्तित्व के प्रति एक पूर्ण हां का भाव है स्वीकार परम स्वीकार भक्त निषेध नकार जानता ही नहीं भक्त की भाषा में नहीं शब्द होता ही नहीं भक्त की भाषा में एक ही शब्द होता है हां मैंने सुना एक युवती उसके प्रेमी ने दूर से तार भेजा कि क्या तुम तो मुझसे विवाह करने को राजी हो उस युवती ने जल्दी से जाके पोस्ट ऑफिस में तार का उत्तर दिया गांव की ग्रामीण युवती उसने लिखा हां जिस क्लर्क को तार दिया उसने कहा कि एक ही शब्द लिख रही हो एक लिखो चाहे दस दाम बराबर लगते तुम दस लिख सकती हो तो उसने बहुत सोचा और फिर लिखा हां हां हां नौ बार हां क्लर्क ने गिनती की उसने कहा एक बार और लिख सकती हो उसने कहा लिख तो सकती है, मगर जरा ज्यादा हो जाएगा नौ हां काफी नहीं है असल में एक ही हां में सब हां समाज आती नौ लिखो कि दस लिखो कि हजार लिखो कि करोड़ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही हां में सब समा जाती एक ही ना में सारी ना समझ आती एक ही हाँ में सारे हां समा जाती भक्त एक बार हां कह देता है फिर हां जीता है फिर ना नहीं उठाता इति इति यह भी यह भी सब परमात्मा है यहां यहां अब अभी भक्त की यह उद्घोषणा है ताम ऐश्वर्य पदाम काश्यपा परतवात विभिन्नता के कारण आचार्य कश्यप ऋषि ने इसको ऐश्वर्य पदा कहकर वर्णन किया है कश्यप परम भक्त हुए भक्तों की परंपरा में प्रथम भक्त हुए उन्होंने इस अवस्था को ऐश्वर्य पदा कहा है सांडिल उनका उल्लेख करते ऐश्वर्य पदा क्यों क्योंकि इसी हां में सारा ऐश्वरी है क्योंकि इस हां में स्वयं ईश्वर है तुमने ख्याल किया ईश्वर और ऐश्वरी शब्द एक ही शब्द के रूप है ऐश्वरीय से ही ईश्वर बना है जिसके साथ जुड़ जाने से ऐश्वरीय मिलता है वह ईश्वर जिसके साथ न जुड़े तो दरिद्रता बनी रहती चाहे लाख धन इकट्ठा करो कितना ही पद कितना ही धन सारी पृथ्वी पे साम्राज्य फैला दो लेकिन जब तक ईश्वर से न जुड़े तब तक दीनता और दरिद्रता बनी रहती तब तक आदमी भिकारी होता है तुम्हारे सिकंदर तुम्हारे नेपोलियन सब भिखारी भिकारी की तरह ही जीते हैं और भिकारी की तरह ही मरते हैं। उनके भिक्षापात्र तुमसे बड़े हैं जरूर बस इतना ही फर्क है राह के किनारे जो भीख मांगता है उसका भिक्षा पात्र छोटा है सिकंदर जो भीख मांगता है उसका भिक्षा पात्र बड़ा है राह के भिखारी का भिक्षा पात्र गरीब है सिकंदर का भिक्षा पात्र हीरे जवारातों से जड़ा है मगर भिक्षा पात्र भिक्षा पात्र है दोनों मांग रहे हैं और दोनों गरीब हैं। सिकंदर जब मरा तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी के बाहर लटके रहने देना उसके वजीरों ने पूछा क्यों ऐसा कोई रिवाज नहीं सिकंदर का रिवाज हो या ना हो मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहें। लेकिन वजीरों ने पूछा ऐसी बेढंगी चाह का कारण तो सिकंदरन का मैं जान चाहता हूं कि लोग जब मेरी अर्थी को उठते देखें तो गौर से देख लें कि मैं भी खाली हाथ लिए जा रहा हूं खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा हूं मेरे हाथ भी भरे नहीं दौड़ा बहुत तड़फा बहुत भिखारी का भिखारी मर रहा हूं चलो देर सही लेकिन सिकंदर को समझ तो आई बहुत देर में आई मगर थोड़ी समझ की किरण तो आई ईश्वर के साथ जुड़ के ही ऐश्वरीय इसलिए कश्यप ने कहा है ऐश्वर्य पदा भक्त की परमहंस दशा उसकी स्वच्छंद दशा फिर उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं फिर भक्त ईश्वर है क्योंकि भक्त ऐश्वरीय के पद पर प्रतिष्ठित हुआ सब उसका है इसलिए ऐश्वरीय पदा सारा भोग उसका है सारा सौंदर्य उसका है सारा रंग सारे इंद्रधनुष सारे फूल सारे आकाश के तारे उसके ये सारे जगत का वैविध्य उसका है इसमें से कुछ भी उसने छोड़ा नहीं त्यागी का ऐश्वर्य इतना बड़ा नहीं हो सकता उसने बहुत कुछ छोड़ दिया सिकुड़ गया त्यागी सिकुड़ जाता भक्त फैलता है विस्तीर्ण हो जाता है ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो फैलता चला जाए ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार भक्त जानता है फैलने की कला त्यागी सिकुड़ना जानता है त्यागी कहता इतना और कैसे छोड़ दू इतना और कैसे छोड़ दू ये भी कैसे छूट जाए वो भी कैसे छूट जाए जिसको तुम संसारी कहते हो वो कहता ये भी कैसे मिल जाए वो भी कैसे मिल जाए त्यागी उसके विपरीत है सिर शासन करता हुआ भोगी वो कहता ये भी कैसे छूट जाए वो भी कैसे छूट जाए भक्त कहता ना यहां कुछ छोड़ने को है ना यहां कुछ पकड़ने को है यह सब हमारा है हम इसके हमारे रिश्ते बीच कोई भेद नहीं है छोड़ के कहां जाओगे इकट्ठा करने की क्या जरूरत है यह तुम्हारा है ही इसलिए इकट्ठा मत करो और छोड़ के कहां जाओगे जहां भी जाओगे ये तुम्हारा ही रहेगा इसलिए छोड़ के भी मत जाओ न भोग ना त्याग भक्त कहता सत्य देखो और ऐश्वरी से भर जाओ यह सब तुम्हारा है तुम इसके हो यहां तुम अजनबी नहीं हो यह तुम्हारा घर है थाम ऐश्वर्य पदाम काश्यपा परत्वात इसलिए काश्यप ने कहा कि वह दशा परम ऐश्वरी की है ऐश्वर्य पदा है सीमा में दरिद्रता है असीमा में ऐश्वर्य है ईश्वर के साथ हो के तुम असीम हो जाते फिर हो फिर कोई हो तुम्हें कोई सीमा नहीं बांधती न नीति की न धर्म की न समाज की न संस्कृति की न सभ्यता की ईश्वर के साथ होकर फिर तुम्हें कोई सीमा नहीं बांधती हिंदू की नहीं मुसलमान की नहीं ईसाई की नहीं ईश्वर के साथ होकर तुम्हें कोई सीमा नहीं बांधती पुरुष की नहीं स्त्री की नहीं गोरे की नहीं काले की नहीं सुंदर की नहीं असुंदर की नहीं शिक्षित की नहीं अशिक्षित की नहीं ईश्वर के साथ होते ही सारी सीमाएं टूट गई नदी सागर में गिरी सब किनारे खो गए नदी सागर में गिरी नाम रूप सब खो गया नदी सागर में गिरी सागर हो गई ताम ऐश्वर्य पदाम काश्यपा परतवात आत्मा एक पराम वादरायणा और आचार्य वादरायण ने इसी अवस्था को आत्मपर कहा है आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा है ये दूसरे महर्षि का उल्लेख करते दो का किया उल्लेख क्योंकि दोनों थोड़े प्रतीक रूप है समझे काश्यप ने कहा ईश्वर की अवस्था है वह तू और बाधरायण ने कहा मैं की अवस्था है वह आत्मपरक आत्म साक्षात्कार की ये दो शब्द समझ लेने जैसे हैं मैं तू ये दो उपाय हैं प्रकट करने के पश्चिम के बहुत बड़े यहूदी विचारक मार्टिन बुबर ने किताब लिखी आई दाऊ। मैं तू किताब महत्वपूर्ण है यहूदी भक्ति संप्रदाय का सारा सार उसमें है बुबर ने कहा है कि परमात्मा और भक्त के बीच एक संवाद चलता है मैं तू का संवाद जैसे प्रेमियों के बीच चलता है मैं तू का संवाद मैं अकेला अकेला रहे तो ऊब जाता है तू की जरूरत पड़ती तू के बिना बेचैनी लगती तू के बिना खालीपन लगता है तू के साथ भरा हुआ आता इसी तरह अकेला कोई मैं ही मैं को जपता रहे तो ध्यान बूबर कहता है ध्यान में आदमी थोड़ा उदास हो जाएगा अपने में बंद हो जाएगा आत्मोन मुख हो जाएगा बाहर से संबंध टूट जाएगा बूबर का कहना है प्रार्थना ज्यादा मूल्यवान उसमें तू मौजूद रहता है परमात्मा प्रार्थना में एक संवाद है डायलाग है काश्यप उसमें से चुनते हैं तू काश्यप कहते हैं कि मैं तो नहीं हो गया काश्यप बूबर से आगे जाते बूबर कहता है मैं और तू दोनों इसमें द्वंद्व रहेगा इसमें द्वैत रहेगा दुई रहेगी यहूदी भक्ति का संप्रदाय द्वैत के ऊपर नहीं उठ पाया काश्यप कहते हैं तू मैं नहीं ईश्वर भक्त मिट गया बस भगवान बचा यह अद्वैत की घोषणा हुई लेकिन जब तक तू है तब तक कहीं छिपे में मैं रहेगा नहीं तो तू कौन कहेगा तो ऊपर ऊपर तो अद्वैत की घोषणा हुई लेकिन भीतर भीतर द्वैत बचा रह गया भूमि में दब गया भूमिगत हो गया अंडरग्राउंड हो गया मगर बचा रहा इसके विपरीत बाधरायण कहते हैं तू नहीं मैं अहम ब्रह्मास्मी या जसा मंसूर ने कहा अनल हक मैं हूं ईश्वर तू नहीं है मैं ही हूं यह भी एक उपाय है अद्वैत की घोषणा का लेकिन इसमें भी भूल वही है जब तक मैं हूं तब तक तू भी छुपा रहेगा तू के बिना मैं में कोई अर्थ नहीं होता लेकिन ये उपाय हैं अलग अलग ढंग से उस परम अवस्था को प्रकट करने के एक उपाय मैं तू यहूदी फकीर हसीद बूबर्श तू काश्यप सूफी फकीर जलालुद्दीन रूमी मैं वेदांत वादरायण मंसूर अनलहक अहम ब्रह्मास्मि और चौथी संभावना है ना मैं न तू गौतम बुद्ध जैन ये चार संभावनाएं और पांचवीं संभावना है वह सांडल्य की स्वयं की है आगे के सूत्र में हम उसकी चर्चा करेंगे आज